मैंने सुना है एक गांव में कंजूस आदमी मरा तो उसकी पत्नी बैठी रही रोई नहीं भीड़ इकट्ठी हो गई लोग समझे कि पागल तो नहीं हो गई सदमे में और तभी एक बिकमंगा आके खड़ा हो गया उसने जोर से अपना डब्बा बजाया उस मुर्दा के सामने उसकी लाश रखी और जैसे उसने डब्बा बजाया कि वो औरत रोने लगी मोहल्ले बड़े हैरान हुए उसने कहा बात किया उसने कहा कि अब मुझे पक्का हो गया कि वो मर गए अगर भिकारी को देख के घर के भीतर नहीं जा रहे हैं उठ के तो मर गए निश्चित मर गए अभी तक मुझे शक था कि हो सकता है मूर्छा में पड़े हो मगर अब निश्चित है कैसी ही मूर्छा हो भिकारी को देख के तो घर के भीतर चले जाते अब निश्चित है कि आत्मा देह छोड़ चुकी तुम्हारे सामान्य जीवन में भी तुम्हें इस बात का ख्याल रहेगा कि कभी कभी किन्हीं किन्हीं क्षणों में कुछ चीजें तुम्हारे भीतर जागी रह जाती हैं जैसे विद्यार्थी परीक्षा के दोनों में रात में पाता है थोड़ा सा जागरण बना है कई दफा आंख खोल कर देख लेता है कि घड़ी में कितना बचा है सुबह तो नहीं हो गया परीक्षा सिर पर खड़ी है कोई एक स्वर जागता रहता ये छोटी -छोटी है ये छोटे छोटे अनुभव है योगी के भीतर सतत सतत एक दिया जलता रहता इसलिए कृष्ण ने कहा है कि और जब सब लोग सो जाते या निशा सर्वभूत आयाम तस्याम जागृति सैमी जो सबके लिए नींद है गहरी रात है वह भी सैमी के लिए जागरण है इसका मतलब यह नहीं कि कृष्ण सोते ही नहीं थे कि खड़े हैं रात भर पागल हो जाते कि बजा रहे हैं बांसुरी रात भर चाहे कोई सुनने वाला हो या ना हो खुद भी पागल हो जाते पड़ोस के लोग भी पागल हो जाते सोते हैं मगर देह ही सोती चेतना जागती रहती निद्रा तजो जीवन का काल यह मूर्छा ही तुम्हें वंचित किए परम जीवन से यही असली मृत्यु है इसको छोड़ दो तो तुम्हें शाश्वत जीवन का अनुभव हो जाए छोड़ो तंत्र मंत्र बैदंत कह रहे हैं अपने योगियों से अपने शिष्यों से अपने सन्यासियों से कि तंत्र मंत्र वैद्यक इन सब उपद्रवों में मत पड़ो कि बांध रहे ताबीज कि दे रहे मंत्र लोगों को कि बांट रहे जड़ी बूटी कि रसायन तैयार कर रहे छोड़ो तंत्र मंत्र वैदंत जंत्र गुटी का धात पाखंड ये सब छोड़ो पाखंड इस सब में मत उलझ जाओ इसमें उलझा जा रहा है इस देश का साधु बहुत दिनों से वो सब तरह के काम करता रहा बीमारों को दवाई भी बांटता है चमत्कार भी करता है खाली हाथ से विभूति निकालता है राख बांटता है ताबीज निकालता है घड़ी निकालता है ये सब पाखंड है क्योंकि सब हाथ की कलाबाजी, ये सब जादू के काम है इस सड़क पर जादू करता है तो तुम एकदम उसके पैरों में नहीं गिर पड़ते कि हे साई बाबा मिलन हो गया आपकी तलाश थी तब तुम जानते हो कि ये जादू है जादू है ऐसा मान के तुम समझते होगी कोई हाथ की कला लेकिन यही कोई आदमी एक वस्त्र पहन के साधु वेश में खड़ा हो जाए और करने लगे बस गिरे तुम पैर पर वही का वही है कुछ फर्क नहीं कुछ भेद नहीं है गोरख अपने शिष्यों को कहते हैं छोड़ो तंत मंत वैदंत जंत्र गुटिका धात पाखंड जड़ी बूटी का नाव जिन ले राजद्वार पाओ जिन देव और अगर तुमने इस तरह के धंधों में पड़े जड़ी बूटी इत्यादि के उपद्रव में पड़े तो आज नहीं कल तुम राजनीति में उलझ जाओगे तुम राजद्वार में पहुंच जाओगे राजनीति का अर्थ होता है पद प्रतिष्ठा पद लोलुप्ता अगर इस तरह के धंधे में उलझे तो तुम पद हो जाओगे नहीं तो तुम करोगे ही क्यों यह सब आकांक्षा इसीलिए ताकि लोग समझें कि मैं कुछ हूं महत्वपूर्ण तो महान साधु को तो सहज होना चाहिए कि मैं ना कुछ हूं कि मैं शून्यवत हूं उसे कोई दावा नहीं होना चाहिए चमत्कार कोई साधु कैसे दिखाएगा चमत्कार तो केवल असाधु ही दिखा सकता है क्योंकि चमत्कार के पीछे अहंकार को पुजवाने की आकांक्षा है थंबन मोहन विसिकरण, छाड़ो औचाट छोड़ो ये सब जादूगरियां, थंबन मोहन सम्मोहन की कलाएं बस में करने की कलाएं विसिकरण, छाड़ो औचाट भूत प्रेत झाड़ना उच्चाटन करना ये सब व्यर्थ की बकवास छोड़ो सुनो हो जोगे आरंभ की बात और कहते हैं हे योगियो सुनो मैं तुमसे कहता हूं कि योगी की असली राह क्या है आरंभ की बात योग के आरंभ की असली राह क्या है मैं तुम्हें द्वार देता हूं और दशा परहरो छतीस और सब छोड़ दो सिर्फ उस एक को याद करो हर सुबह उठ के तुझसे मांगू हूं मैं तुझी को तेरे सिवाय मेरा कुछ मुद्दा नहीं और सब छोड़ दो ये सब समय खराब करना है शक्ति खराब करनी इस सारी ऊर्जा को एक ही प्रार्थना में डुबा दो उसी को मांग लो और कुछ मत मांगना हर सुबह उठ के तुझसे मांगू हूं मैं तुझी को रे सिवाय मेरा कुछ मुद्दा नहीं परमात्मा के अतिरिक्त तुम्हारी कोई और मांग ना हो मांग ऐसी होनी चाहिए कि उस मांग में तुम भी खो जाओ उसे ढूंढते मीर खोए गए कोई देखे इस जुस्त जू की तरफ ये मेरी खोज तो देखो मीर कहते उसे खोजने निकले थे खुद खो गए उसे ढूंढते मीर खोए गए कोई देखे इस जुस्स जु की तरफ ये मेरी खोज तो देखो निकले थे खोजने और खुद खो गए हेरत हेरत है हे सखी कबीर हेराई बस वही एक रह जाए तुम भी खो जाओ तभी वह मिलेगा बहुत ढूंढा उसे फिर भी न पाया अगर पाया पता अपना न पाया बहुत खोजते रहे वो नहीं मिला तब तक नहीं मिला जब तक स्वयं न खो गए और जब वह मिला तो पीछे लौट के देखा तो अपने को न पाया बहुत ढूंढा उसे फिर भी न पाया अगर पाया पता अपना न पाया ऐसे डूबो एक ही आकांक्षा रह जाए एक ही अभिप्सा रह जाए सारी अभीपसाओं को उसी पे समर्पित कर दो बहुत दिशाओं में यात्रा करोगे तो कहीं ना पहुंचोगे एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए और दशा परहरो सकल विधि ध्यावो जगदीश बहुविधि नाटारंभ निवार काम क्रोध अहंकारी जारी और सब अभिनय छोड़ो नाटारंभ और सब नाटक बंद करो ये सब काम क्रोध के ही नए रूप हैं ये अहंकार की ही नई कलाएं हैं इनसे सावधान रहो नैन महा रस फिरो देश आंखों में तो वासना भरी है और तुम तीर्थ यात्राएं करते घूम रहे हो इससे कुछ भी ना होगा जटा भार बांधो जिनकेश और कितनी ही जटाएं बड़ी कर लो और कितना ही भार बांध लो जटाओं का इससे कुछ निर्भर न हो जाओगे रूख बिरख बाड़ी जिन करो और चाहे कितने ही तथाकथित पुण्य करते रहो कि वृक्ष लगवा दो रास्तों के किनारे बाड़ियां लगवा दो कि राहगीरों को छाया मिले कुआ निवाण खोदी जिन मरो कि कुएं खुदवा दो कि लोगों को पानी पीने मिल जाएगा मगर ख्याल रखना गोरख कहते हैं कुआ निवाण खोदी जिन मरो इन्हीं कुओं में गिर के मरोगे इस तरह के पुण्य से कुछ होने वाला नहीं है ध्यान से रहित जो पुण्य है वो दो कौड़ी का है क्योंकि वह अहंकार का ही विस्तार है साधु भी अहंकार पकड़ लेते हैं वो कहते मंदिर बनवा के रहेंगे कि कुआ खुदवा के रहेंगे बैठ जाते हैं जिद करके और जब तक उनका मंदिर ना बन जाए कुआ ना खुद जाए तब तक बैठे ही रहते आखिर लोग परेशान हो जाते हैं उनकी छाती पर रोज खड़े किसी तरह दे दो आ के कुआ खुदवा देते हैं कि ठीक है भाई मंदिर बनवा देते हैं कि ठीक है मगर ये अहंकार का ही विस्तार है मैं पुण्य करूं इसमें मैं ही भरेगा एक और पुण्य जो कृत्य नहीं है जो ध्यान से जन्मता है मैं ध्यान में लीन हो जाऊं परमात्मा में फिर वह जो मुझसे करवा ले मैं करने वाला नहीं हूं उसको कुआ खुदाना हो तो कुआ खुदवा ले उसको झाड़ लगवाने हो झाड़ लगवा ले स्कूल चलवाना हो स्कूल चलवा ले अस्पताल बनवानी हो अस्पताल बनवा लेकिन मैं करने वाला नहीं हूं अब मैं केवल उपकरण मात्र पहले ध्यान ये मत सोचना कि गोरख कह रहे हैं कि पुण्य के काम बुरे हैं गोरख यही कह रहे हैं कि अहंकार जब तक है तब तक पुण्य के कामों की आड़ में वही पलेगा वही पुसेगा वही बड़ा होगा पहले अहंकार जाने दो फिर पुण्य का कृत्य अपने आप आता है तब उसमें बड़ी सुगंध है बड़ा सौंदर्य है बड़ा संगीत है जो रहीम मनहात है तो तन कहूं किन जाई? जल में ज्यों छाया परे छाया भी जितनाई एक मन आ जाए फिर शरीर की कोई फिक्र नहीं एक चैतन्य पकड़ में आ जाए फिर शरीर की कोई फिक्र नहीं जल में जो छाया पड़े जैसे कि तुम रास्ते से गुजरे और किनारे पे झील में तुम्हारी छाया पड़ी उससे तुम्हारा कोई शरीर थोड़ी भीग जाएगा जल में जो छाया पड़े काया भी जितना है अब तुम्हारा शरीर थोड़ी भीगता है ऐसे ही जिसका मन बस में आ गया मन ध्यान बन गया जिसका अब वो कुछ भी करे कैसा भी रहे कहीं भी जाए कोई परिणाम बुरा नहीं होता उससे शुभ ही होगा उससे अशुभ हो ही नहीं सकता टूटे पवना छीजे काया आसन दृढ़ करी बैठो राया ये शरीर तो टूट जाएगा जल्दी श्वास उखड़ जाएगी टूटे पवना श्वास उखड़ जाएगी छीजे काया ये काया जल्दी बूढ़ी हो जाएगी मरण के करीब आ जाएगी इसके पहले की ये हो आसरण दीर्घ बैठो राया ए राजा ए सम्राट संभाल लो इसके पहले संभाल लो पीछे बहुत पछताना होगा मौत आती है सिवाय पस्तावे के हाथ कुछ नहीं रह जाता क्योंकि जिंदगी हमने ऐसी चीजों में गवा दी जिनको हम साथ ना ले जा सकेंगे मोह सब छीन लेगी सब ठाट पड़ा रह जाएगा और ध्यान तो कमाया नहीं क्योंकि ध्यान मृत्यु में भी साथ जा सकता है ध्यान परम धन है जिसको समाधि का अनुभव हो गया मृत्यु उससे कुछ भी नहीं छीन सकती क्योंकि समाधि को न शस्त्र छेद सकते हैं और न आग जला सकती है टूटे पवना छीजे काया आसन दृढ़ कर बैठो राया अब तो समझ जाओ ए राजा हो तो तुम राजा अगर समझ जाओ तो अभी तुम्हें राज्य मिल जाए जरा में क्षण भर में घटना घट जाए तीर्थ व्रत कद जिन करो व्यर्थ के तीर्थ व्रतों में मत उलझे रहो समय खराब ना करो गिरी पर्वत चढ़ी प्राण मत हरो और नाहक पर्वत चढ़ चढ़ कर अपने प्राणों को ना सताओ कि चले गिरनारले शिखर जी कि चलो चढ़े हिमालय की कैलाश कि बद्रीनाथ की केदार क्यों सता रहे प्राणों को गिर पर्वता चढ़ प्राण मत हरो नाहक मत सताओ पूजा पात जपो जिन जाप और कितना तो तुम पूजा पापात कर चुके कितना पूजा कितना जप कितने जाप कर चुके हुआ क्या पूजा पाठ ही जपो जिन्ह जाप जोग में ही विटंबो आप और योग भी तुम खूब कर चुके कोई सिर सिर के बल खड़े हैं कोई शरीर को इच्छा कर रहे हैं कोई तिरछा कर रहे हैं इस सब से क्या होगा ये सब विडंबना है जोग में ही विटंबो आप नाहक विडंबनाओं में मत पड़ो छाड़ो बैद बनज़ व्यापार ये सब व्यवसाय व्यवसाओं से सावधान हो जाओ पढ़ीवा गुणीबा, लोकाचार बड़ा क्रांति का सूत्र है खूब तो पढ़ चुके तोते तो हो गए पढ़ पढ़ के पंडित हो गए पढ़ पढ़ के पढ़ीवा गुणीबा, लोकाचार और खूब तुमने आचरण संभाल के अपने को ऊपर सरंग लिया बड़े गुणवान हो गए और लोकाचार में भी बड़े कुशल शिष्टाचार में बड़े योग बड़े सभ्य हो गए मगर इस सब से कुछ भी बिना होगा ये सब पड़ा रह जाएगा ये पढ़ा लिखा ये गुण जो तुमने ऊपर से थोप लिए और ये लोकाचार सब पड़ा रह जाएगा जब जाओगे तो जो जाएगा पंछी वह पंछी तो वैसा ही रहा तुमने कभी उस पर कुछ ध्यान ही ना दिया बहुचेला का संग निवार अभी खुद जागे नहीं हो और चेले इकट्ठे कर लिए खुद तो जागो फिर कोई आएगा तो बांट देना पहले हो तो पहले खुद की ज्योति तो जले फिर किसी बुझे दिए की ज्योति जला देना मेरे पास लोग आ जाते वो कहते हम जनता की सेवा करना चाहते कि कर तुम्हारी कृपा होगी बड़ी कृपा यही होगी कि तुम सेवा ना करो अभी तुमने अपनी सेवा नहीं की नहीं लेकिन वो कहते हैं कि हमने तो सुना कि बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता मेवा पे नजर लगी इसलिए सेवा करना चाहते सेवा से कोई प्रयोजन नहीं कि सेवा करने से स्वर्ग मिलेगा बात उल्टी जिसको स्वर्ग मिल गया उससे सेवा फलती जिसके भीतर स्वर्ग आ गया उसका जीवन सेवा बन जाता है और जिसके भीतर मेवा बरस गया उसके कृत्यों में सेवा होती उल्टी है बात आगे पूछने की जनता की सेवा करना है उनसे कहता हूं कि तुम देखते रहो जनता की कितने सेवक सेवा कर रहे हैं और जनता मरी जा रही जितने सेवक बढ़ते हैं उतनी जनता की फांसी लगी जा रही कोई हाथ खींच रहा कोई पैर खींच रहा कोई गला वो कहते हैं हम सब दबा रहे हैं मगर इसकी कोई फिक्र नहीं कि हाथ पैर टूटे जा रहे हैं कि जनता की गर्दन कटी जा रही मगर सेवक कहता हम तो सेवा करके रहेंगे एक ईसाई पादरी ने अपने बच्चों को स्कूल में समझाया कि सेवा करनी ही चाहिए कम से कम एक बार तो सेवा सप्ताह में करनी ही चाहिए और तो एक सप्ताह का समय देता हूं सेवा करके आना अगले सप्ताह उसने पूछा कि सेवा की बच्चों तीन बच्चों ने हाथ हिलाया एक बच्चे ने कहा कि हाँ मैंने की बहुत प्रसन्न हुआ पादरी उसने कहा क्या सेवा की बेटा उसने कहा जैसा आपने कहा था कि कोई बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत रास्ता पार करती हो तो करवा देना हाथ पकड़ के मैंने एक बुढ़िया को पार करवाया प्रसन्न हो पादरी ने कहा साबास इसी तरह सीखते रहोगे स्वर्ग में लेगा दूसरे से पूछा तूने क्या सेवा की उसने कहा मैंने एक बुढ़िया को पार करवाया तब थोड़ा पादरी को संदेह हुआ मगर सोचा कि बुढ़ियों की कोई कमी तो है नहीं मिल गई होगी तीसरे से पूछा तूने क्या किया उसने कहा मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई उसने पूछा तुम तीनों को तीन बुढ़ियाएं मिल गई उन्होंने कहा तीन नहीं थी थी तो एक हम तीनों नहीं पार करवाई तो उसने पूछा कि तीन की जरूरत थी पार करवाने में उसने कहा तीन की क्या अगर छह भी होते तो बड़ा मुश्किल मामला था बामुश्किल करवा पाया पार क्योंकि वो पार जाने नहीं चाहती थी हाप गए मारपीट हुई मगर हम भी डटे रहे कि सेवा करनी है आपने कहा कि किसी बूढ़े को रास्ता पार करवाना है और इसके बिना मेवा नहीं बुढ़िया ने भी बड़ी ताकत मारी बुढ़िया भी हम धोखे में थे कितनी बुढ़िया है बड़ी ताकतवर थी और चिल्लाए और चीखे और मारे मगर हमने करवा दिया जब तक हम उसको उस तरफ ना करवा दिए हम भी भागे नहीं करवा के भाग खड़े हुए सेवा तुम्हारे पास अभी मेवा नहीं तुम्हारे पास अभी आत्मा ही नहीं तुम सेवा के नाम पर कुछ ना कुछ गलत करोगे ऐसी है तुम्हारी हालत जैसे कि तुमने कभी चिकित्सा शास्त्र पढ़ा नहीं और चले मरीजों की सेवा करने तो वही हालत होगी ना मरीज मरेंगे तुम ना जाते तो शायद बच भी जाते बीमारी से सभी नहीं मर जाते मगर अगर कोई चिकित्सक जिसको चिकित्सा शास्त्र का कोई अनुभव नहीं है मरीजों की सेवा करने चला जाए और देने लगे प्रिस्क्रिप्शन और दवाइयां तो मारेगा बीमारी से तो बच जाते मगर वैद्य से बचना मुश्किल हो जाएगा दुनिया सेवकों से बहुत परेशान हो गई है सेवकों ने बड़ा उपद्रव कर दिया है ख्याल रखना असली घटना पहले स्वयं में घटनी चाहिए बहुचेला का संगने वाली उपाधि मसान बाद और उपाधियों के चक्कर में मत पड़ो संसार में उपाधियां हैं, कोई एम है कोई बी है कोई बी है कोई एल है कोई एम है कोई पी कोई डी कोई डी ये संसारिक उपाधियां हैं। फिर साधुओं के जगत में भी उपाधियां चलती हैं। कोई महंत है कोई मंडलाचारी है कोई शंकराचारी है, कोई संकराचारी है कोई कुछ है कोई कुछ है कोई लिखता है 105 श्री श्री कोई लिखता है 108 करपात्री आठ महाराज सबको मात क्या वो लिखते अनंत श्री अब इसके आगे तुम बढ़ नहीं सकते जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना कि हम तुमसे एक ज्यादा तुम जो भी कहोगे उससे एक ज्यादा जिसने ये कह दिया उसने हरा दिया अब तुम कोई भी संख्या बोलो वो एक ज्यादा अनंत श्री उपाधियां तुम परमात्मा हो तुम्हें किसी और उपाधि की जरूरत नहीं सब उपाधियां छोटी अब परमात्मा को और क्या उपाधि चाहिए जिन्होंने जाना है उन्होंने तुम्हारे भगवत्ता की घोषणा की है उन्होंने कहा तुम भगवान हो तुम परम हो तुमसे पार और कुछ भी नहीं है अब तुम क्या है? भगवान के बाद फिर जोड़ोगे एम एलएलबी पीएचडी बुद्ध मालूम पड़ोगे सारा अस्तित्व तो परमात्मा से भरा है इसलिए कहते गोरख उपाधि मसान उपाधियों को तो तुम मरघट समझो बाद विस्तारी और व्यर्थ के विवाद और शास्त्रार्थों में मत पड़ना उनको विष की तरह त्याग दो एता कहिए प्रत्यक्षी अगर ऐसा न समझे न माना तो आखिरी समय में बहुत पछताओगे एता कहिए इसलिए कहता हूं तुमसे बार बार प्रत्यक्षी काल एक एक ही रहो भोवाल फिर अकेले जाना होगा ना न शिष्य साथ जाएंगे न उपाधियां साथ जाएंगी न धन न पद अकेले जाओगे ना इसलिए अभी से जानो कि अकेले हो एता कहिए प्रत्यक्षी काल इसलिए कहता हूं ताकि तुम्हें याद दिलाता रहूं बार बार कि आखिरी समय में जैसे जाओगे वैसे ही अभी रहो अभी से वैसे रहो फिर तुमसे मौत कुछ भी ना छीन पाएगी फिर तुम मौत को हरा दोगे मौत तुम्हें ना हरा पाएगी एकाएकी रहो भोवाल सभा देख ही मांडोमती ज्ञान लोग बड़े उत्सुक रहते कि कहीं मौका मिल जाए ज्ञान दिखाने का कोई पूछ भर कुछ ज्ञान दिखाने का मौका मिल जाए ये अज्ञानी का लक्षण है सभा देख ही मांडोमती ज्ञान देख के कि कोई सुनने को सुख है कि कोई कुछ पूछ बैठा है बेचारा फंस गया पूछ के एकदम उसकी गर्दन ना पकड़ लो एकदम अपना ज्ञान उसमें उड़ेने ना लगो जब तक कोई जिज्ञासु ना हो मुमुक्षु ना हो चुप ही रहना गुंगा गहिला होइ रहो अजान जब तक मुमुक्ष ना मिल जाए तब तक तो बिल्कुल गूंगे हो जाओ जैसे बोलने ही नहीं आता गहिला पागल हो जाओ कि लोग पूछे नहीं अपने आप ही उस पगले से क्या पूछना गुरजीफ के पास एक पत्रकार आया वो उसका इंटरव्यू लेने आया था गुरजीफ चाय पी रहा था पत्रकार को भी बिठा ला पास और पास में बैठी एक शिष्या से गुरजीफ ने कहा आज दिन कौन सा उस शिष्या ने कहा आज रविवार है। गुरुजी ने जोर से मुक्का पटका टेबल पर कहा कि रविवार हो कैसे सकता है कल ही तो शनिवार था वो पत्रकार ने सुना उसके होश उड़ गए कि ये आदमी है कैसा और इतना गुस्से में आ गया कि मुक्का पीट दिया और कहा कि हो कैसे सकता रविवार किसको तू धोखा दे रही तूने समझा क्या है? कल ही शनिवार था आज रविवार हो गए वो पत्रकार तो खड़ा हुआ उसने कहा नमस्कार मैं जाता हूं जब वो चला गया तब हंसी देखने जैसी थी गुरुजीएफ फंसा शिष्य भी खूब आनंदित हुए उन्होंने कहा आपने भी गजब किया कहा इस मूर्ख के सामने समय खराब करने से फायदा क्या है गहिला हुई रहो ये कह रहे हैं गोरख गोरख कहते हैं कि पागल हो जाओ अगर ऐसा देखे कि गड़बड़ सड़बड़ फालतू आदमी पत्रकार इत्यादि पागल हो जाओ वो अपने आप ही रास्ता नाप जाएगा फिर दोबारा आएगा भी नहीं गूंगा गहिला हुई रहो अजान और बिल्कुल अज्ञानी हो जाओ और जो जान लेते हैं वो अज्ञानी हो ही जाते और जो जान लेते हैं वो पागल हो ही जाते और जो जान लेते हैं वो गूंगे हो ही जाते क्योंकि जो जाना जाता है कहने का कोई उपाय नहीं गूंगी केरी सरकर जिससे गूंगे ने शक्कर खाई हो जो जान लेते हैं वो पागल हो ही जाते क्योंकि जो जानते हैं वो इतना भिन्न है इस जगत के तर्क से कि इस जगत का तर्क उसे अंगीकार नहीं कर सकता वे बावले हो ही जाते जो जान लेते हैं वे अज्ञानी हो ही जाते क्योंकि उन्हें पता चलता है जो जाना है वो ऐसा है जो जाना जा ही नहीं सकता जैसे जान के भी जाना नहीं जा सकता अनुभव हो जाता है स्वाद छूट जाता है सिद्धांत नहीं बनता तेरी आह किससे खबर पाइये वही बेखबर है जो आगाह है कहते हैं कि तेरे संबंध पूछना हो तो किससे पूछे कुछ हैं जिन्हें पता नहीं वो बताने को राजी हैं। मगर उनको पता नहीं और कुछ हैं जिन्हें पता है मगर वो बताने को राजी नहीं वे खुद ही बेखबर हैं। क्या किसी को खबर दें तेरी आह किससे खबर पाइए वही बेखबर है जो आगाह है जिसको पता चल गया वो खुद ही बेखबर हो गया है वह बिल्कुल अज्ञानी हो गया है सुकरात ने मरते वक्त कहा है कि मैं एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता यह ज्ञानी का लक्षण है छाड़ो राव रंग की आस छोड़ो कुछ होने की चिंता यहां बड़ी अजीब चिंताएं चल रही हैं जो गरीब हैं वो अमीर होना चाहते और जो अमीर हैं वो सोचते हैं गरीब बड़े मजे में यह वचन बड़ा अद्भुत है छोड़ो राव रंग की आस जो रंग हैं वो राव होना चाहते जो राव हैं वो सोचते रंग मजा ले रहे जो सम्राट हैं वो सोचते हैं कास छोड़ छाड़ के सब झंझट लेके एक, एक तारा और निकलते गांव गांव कैसा आनंद नहीं होगा साधु संतों का होती एक गुदड़ी और होता आकाश मांग लेते दो टुकड़े और निश्चिंत सोते पी लेते पानी सरोवर से झाड़ के नीचे सो रहे थे कैसा मजा नहीं होता जो राजा हैं वे सोच रहे हैं कि भिकारी को बड़ा मजा है और भिकारी सोच रहे हैं कि मारे गए कि कब तक इसी झाड़ के नीचे पड़े रहे कभी छप्पर बनेगा कि नहीं कभी घी भी चुपड़ पाएंगे रोटी पर कि नहीं कब गद्दी हासिल होगी यहां सब परेशान हैं जिसके पास है, है वो सोचता है जिनके पास नहीं वो आनंद में जिनके पास नहीं वो सोचते हैं। कि जिसके पास है वह आनंद में गोरख कहते हैं दोनों बातें छोड़ दो जहां हो जैसे हो ठीक हो आगे की आस मत करो भिक्षा भोजन परम उदास जो मिल गया जो परमात्मा ने दे दिया है भिक्षा जो परमात्मा ने दे दिया है उसमें परम शांति रखो और सब आशाएं छोड़ दो उदास का अर्थ तुम मत यह समझना कि तुम उदास हो गए कि बैठे हैं रो रहे हैं कि मक्खियां भिन भिना हैं कि मक्खी मार रहे हैं ये तो गोरख कह नहीं सकते क्योंकि गोरख कहते हैं हंसी बा खेली बा धरीबा ध्यान हंसे खेले करीबा रंग यह तो कह नहीं सकते गोरख और कोई कहे गोरख का उदास कुछ और अर्थ रखता है उद आस जिसकी आशा छोड़ दी जिसने वह उदास अब जिसको आगे की कोई आशा नहीं है जो नहीं कहता कि कल मजा करेंगे जब ऐसे हो जाएंगे जो अभी मजा कर रहा है जो कहता कल की क्या फिक्र कल आया ना आया कल आता कब अभी मजा कर रहा है हंसे खेले करीबा रंग जो अभी रंग में डूबा है जिसकी होली अभी है जिसकी दिवाली अभी है जो प्रतीक्षा नहीं कर रहा कि कभी और आएगी दिवाली उदास का जिसने और सब तरह की भविष्य आशाएं छोड़ दी छाड़ो रंग रंग की आस भि भोजन परम उदास रस रसायन गोटिका निवारी, छोड़ो रस रसायन लोग सैकड़ों वर्षों से इस तरह के धंधे में लगे रहे कोई बना रहा है साधु रसायन कि अगर रसायन बन जाए तो लोहा सोना हो जाए कि रसायन बन जाए तो मरण धर्म आदमी को अमृत पिला दे वो अमर हो जाए ये सब छोड़ो रस रसायन गोटिका निवारि रिद्धि पर हरो सिद्धि ले बिचारी रिद्धि को तो छोड़ो तो ही सिद्धि मिलेगी ये यह रिद्धि और सिद्धि का बड़ा प्यारा भेद रिद्धि का अर्थ चमत्कार कर सकूं अमृत मिल जाए लोहे को सोना बना सकूं आकाश मोड़ सकूं दीवानों के पार जा सकूं, ये रिद्धियां इन सब को छोड़ो तो सिद्धि मिले सिद्धि तो एक है सिद्धि का अर्थ होता है जो भीतर छिपा है उसमें डुबकी मार जाओ ना आकाश में उड़ने की जरूरत है ना दीवालों के पार जाने की जरूरत दरवाजे काफी हैं और आकाश में पक्षी उड़ी रहे हैं वो कोई परमहंस नहीं हो गए और अगर तुम्हें बहुत ही दिल हो जाए तो हवाई जहाज है बैठ गए रामकृष्ण के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं पानी पे चल सकता हूँ आप क्या कर सकते रामकृष्ण ने कहा कि पानी पे चल सकते हो कितना समय लगा इस कला को सीखने में उसने कहा अठारह साल लगे रामकृष्ण हंसने लगे उन्होंने कहा रहे बुद्धू के बुद्धू हम दो पैसा देके नदी पार हो जाते हैं तुम्हें अठारह साल लगे पानी पे चले फायदा क्या है जाओ चलो पानी पे चलते रहो पानी पे ही चलते हो ना नाव में बैठ के पार हो जाते हैं दो पैसा देके इसके लिए अठारह साल गवाए गोरख कहते हैं छोड़ो इस तरह की बातें ये सब अहंकार के ही नए नए उपाय पर हरो सोरापान अरुभंग और छोड़ो नशे नशा ध्यान का धोखा दे देता है इस देश में साधु नशा करते रहे सदियों से बांग गांजा वेश से लेके से लेकर अब तक अब एलएसडी बन गया अमरीका में वो सोमरस का नया वैज्ञानिक रूपांतरण वेद के ऋषियों से लेके अब तक तिमोथी लीरे और एल्डोस हक्सले तक यह आशा रही है कि नशा करने से समाधि लग जाती है नशा करने से समाधि नहीं लगती समाधि का धोखा पैदा हो जाता इतनी सस्ती अगर बात होती कि नशा कर लिया समाधि लग गई हां गांजा पी लोगे भंग पी लोगे शराब पी लोगे थोड़ी मस्ती आ जाएगी क्योंकि जीवन की चिंताएं थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगी मगर वो चिंताएं खड़ी हैं अपनी जगह नशा उतरेगा वापस लौट आएंगी दुगने वेग से पर हरो सोरा ताने उपजे नाना रंग इसी के उपद्रव में तुम्हारे भीतर नाना प्रकार की कल्पनाएं सपने पैदा होते रहते नारी सारी किगुरी काम वासना छोड़ो अगर नर हो तो नारी से मिलेगा कुछ ये आकांक्षा छोड़ो अगर नारी हो तो नर से कुछ मिलेगा ये आकांक्षा छोड़ो नारी सारी सारी कहते हैं है मै कई साधु ये धंधा करते रहते हैं बैठा है मै को मै उठाती कार्ड लोगों का ज्योतिष खोलते हैं हाथ देखते भविष्य पढ़ते जन्म कुंडली जांचते ये सब व्यर्थ की बकवास छोड़ो ंगुरी होती सारंगी का नाम है कुछ है जो इसी धंधे में लगे बस मसने सारंगी बजा ली तो सब बज गए कि सारंगी बजा ली तो सब आ गया भीतर की सारंगी कब बजाओगे बाहर की ही बजाते रहोगे ये बाहर के ढोल पर ही थाप मारते रहोगे भीतर का नृत्य कब इसलिए कहते हैं बाहर के ये सब जाल छोड़ दो तीनों सतगुरु पर हरी सदगुरु ने कहा है ये तीनों छोड़ दो आरंभ घट परिचय निष्पत्ति फिर क्या करो आरंभ करो अंतर यात्रा का घट मंदिर को पहचानो मंदिर को सजाओ स्वच्छ करो शुद्ध करो परिचय परिचय करो आत्मा का कौन तुम्हारे भीतर विराजमान है कौन है यह चैतन्य कौन हूं मैं मैं कौन हूं इस प्रश्न को उठाओ गहरे से गहरे में यही एक प्रश्न सार्थक प्रश्न है और जिस दिन परिचय हो जाएगा उस दिन तुम निष्पत्ति ले सकोगे उस दिन तुम्हारे जीवन में निष्कर्ष आ गया और जिसके जीवन में निष्कर्ष आ गया उसका मोक्ष आ गया नरवे बोध कथन श्री गोरख जती गोरख कहते हैं हे सम्राटो यही एक बोध में तुम्हें देना चाहता हूं यही एक याद देना चाहता हूं जागो यह जागरण तुम्हारी क्षमता है तुम्हारी संभावना है जैसे बीज में वृक्ष छिपा है ऐसे ही तुम में परमात्मा छिपा है जुज मर्द बये कुल को हासिल करे है आखिर एक कतरा ना देखा जो दरिया ना हुआ होगा बूंद हो तुम सागर हो सकते हो बूंद में सागर छिपा है और जब तक सागर ना हो जाओ तब तक चैन मत लेना तब तक विश्राम मत लेना पकड़े व अभीपसा तुम्हें एक प्रज्वलित अग्नि की भांति और सब भस्मीभूत हो जाए और सब जल जाए और सब मिट जाए तो परम जीवन का आविष्कार हो जाता है मरो हे मरो मरो मरण है मीठा जिस मरनी मरो तिस मरणी मरी गोरख दीठा आज इतना है